श्री परमात्म नम मक्योपनिषद शांति पाठ ओं भद्रम कर्णे विष्णुया मेवा भद्रम पशेम क्षीरयार्थिंगेतुवागम शनो भी जसेम दु स्वस्ति वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूछा विश्ववेदा स्वस्ति नक्ष्यो अरिष्ट देवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दातू ओम शांति शांति शांति हरि ओ हे देवगणन हम भगवान का यजन आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने नेत्रों से कल्याण ही देखें सुदृढ़ अंगों एवं शरीरों से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपयोग उपभोग करें सब और फैले हुए सुयस वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा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 गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुनें निंदा चुगली गाली या दूसरी दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें न केवल कानों से सुने नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें किसी अमंग अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी ना हो हमारे शरीर हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं पुष्ट हो वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियाँ सुगमतापूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देराज इंद्र सर्वज्ञ पूषा अरिष्ट निवारक तारक गरुड़ और बुद्ध के स्वामी बृहस्पति ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणिमात्र का कल्याण होता रहे आध्यात्मिक आदिदैविक और आदिभौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो ओंतक्षर व्याख्यानम भूतभविष्यमकार तदप्योकार ओम ऐसा यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है यह संपूर्ण जगत उसका ही उपाव्याख्यान अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाले हैं भूत जो हो चुका वर्तमान और भविष्यत जो होने वाला है यह सब का सब जगत ओंकार ही है तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है ओंकार ही है। है। व्याख्या इस उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के के समग्र रूप का समझाने लिए उनके चार की की कल्पना की गई नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणों की अ और म, इन तीन मात्राओं के साथ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 तथा जो तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है वह भी ओंकार ही है अर्थात कारण सूक्ष्म और स्थूल इन तीन भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले परब्रह्म के जिस अंश की जिसके आत्मा रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है इससे अलग भी वे हैं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 आनंद विज्ञान आदि कल्याण में गुणों से संपन्न नहीं मानते वे सब उन पर ब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी है निराकार भी है तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी है संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी है वे सर्वगुणों से प्रति निर्विशेष भी हैं और सर्गुण संपन्न भी मानना उन्हें सर्वांग पूर्ण मानना है संबंध है सब कुछ ओंकार कैसे है यह कहते हैं ब्रह्म सोय आत्मा चतुष्पात क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है यह परमात्मा जो इस दृश्य जगत में परिपूर्ण है ब्रह्म है वह यह परमात्मा चार चरणों वाला है व्याख्या यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है सब का सब ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होने के कारण नामी से अभिन्न है इसलिए सब कुछ ओंकार है यह बात पहले मंत्र में कही गई है क्योंकि यह संपूर्ण जगत उन परब्रह्म परमात्मा का शरीर है और वे इसके अंतर्यामी आत्मा हैं, अंतर्यामी ब्राह्मण इसलिए वे सर्वात्मा ही ब्रह्मा हैं। वे हैं, परब्रह्म आगे बताए हुए प्रकार से चार पाद वाले हैं वास्तव में उन अखंड निरवयव परब्रह्म परमात्मा को चार पादों वाला कहना नहीं बनता तथापि तो उनके समग्र रूप की व्याख्या करने के लिए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 जागृत अवस्था की भांति यह संपूर्ण स्थूल जगत जिसका स्थान अर्थात शरीर है जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है भू भू आदि सात लोग ही जिसके सात अंग हैं पांच ज्ञान पांच पाँच कर्मेंद्रिया पाँच प्राण और चार अंतकरण ये विषयों को ग्रहण करने वाले उन्नीस समष्टिकरण ही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 दस इंद्रिय पांच प्राण और चार अंतकरण इस प्रकार इन उन्तीस, मुखों से विषयों का करता है है। और उसका विज्ञान जगत में फैला रहता है। उसी प्रकार सात लोक रूप सात अंगों और समस्त इंद्रिय प्राण और अंतकरण इस प्रकार उन्नीस मुखों से युक्त इस स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा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 व्युत्पत्ति के अनुसार स्थूल जगत रूप शरीर वाले सर्व रूप परमेश्वर को यहाँ वैश्वानर कहा गया है ब्रह्मसूत्र अध्याय एक पाद दो सूत्र चौबीसवें में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का वाचक जहाँ वैश्वानर पद आए वहाँ वह जीवात्मा का या अग्नि का नाम नहीं है वह परमेश्वर ही वाचक है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 यही मानना युक्त संगत मालूम होता है